ये क्या रावण को मार पाऊंगे जिन सब देवता जिससे कि हार गए उनसे ये भरा भला एक साधारण का मनुष्य जो इस प्रकार से अपनी पत्नी के श्रृंगार इत्यादि में लगा रहता है ये भला बिचारा क्या रावण से युद्ध करेगा और क्या उनको मारेगा ये सब उसको कर दिखे तो ये समझ करके उनको परीक्षा लेने के लिए आता है तो जिन सिटी विकास हाजिर अब देखो अब ये बल परीक्षा नहीं लेने में एक तो भगवान राम की अमुख अनंत शक्ति संपन्न भगवान और कहा इंद्र का पुत्र जयंत इस तीति के समान ये कहते हैं जैसे कोई टीटी जो है समुद्र की थाल लेने चले जिन पिपीलिकारंतिथि जिन पिपीली का सागर था समुद्र की थाल लेने के लिए चले टीटी किस तरह से जयंती की बात हुई महामन्दम सावन ने कहा एक जयंती बड़ा ही मन्नमती है ज्योतिष प्रकाश उनकी परीक्षा अब खुली सी इसकी आप तुलना कर लिए बालकांड में शंकर जी के साथ जाती हुई सती हा? सती को भी वो आऊंगा तो इसी राशि ने के प्रकाश इसीलिए सावधान कर दिया तो देखो जब सीता जी का हरण हाँ हुआ उसके बाद भगवान राम विलास करते हुए तो उनको खोजने लगे तो सती जी ने उसको देखा और उनके मन में मोह उत्पन्न हुआ ठीक है भगवान ऐसे ही जहां उन्होंने इस प्रकार से का यहां पर श्रंगार करते हुए जहां जयंत ने देखा तो उसके मन में भी मोह उत्पन्न हो गया महामंडपति पावन चाहा तो अब जब यदि कोई परमात्मा की परीक्षा लेना चाहे तो ये दुर्बुद्धि का लक्षण परमात्मा की परीक्षा नहीं लिया परमात्मा सर्वशक्तिमान उसकी परीक्षा लेने वाला स्वयं फेल हो जाता है तो जैसे विद्यालय में परीक्षा होती है तो अध्यापक लोग छात्रों की परीक्षा लेते हैं अध्यापक पहले छात्रों को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के परीक्षा लेते हैं कि इसने कहां तक पढ़ा कहां तक सीखा लेकिन अगर कोई छात्र अपने अध्यापक की परीक्षा लेने लगे हाँ। तो उसका क्या परिणाम होगा कि अध्यापक ये समझ जाएगा उसको कुछ आता जाता नहीं अपील करते सभी को इस प्रकार तो परीक्षा ले रहा हमारी उसका इंकार लगता है इसी प्रकार से जो है ये है तो यहां पर भी आप देखेंगे परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है जीव से सामने है ही क्या अब आप वेदांत की बात दूसरी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं उसको भी ध्यान में रखें परमात्मा के माने स्वयं अपनी सत्ता से विद्यमान सदवस्त चैतन तत्व तो, आनंद स्वरूप सर्वशक्तिमान सर्वनिम्नता तत्व तो है और जीव क्या है जीव तो उसका प्रतिबिंब मात्र है सिदाघात मात्र जो है प्रतिबिंबित चैतन्य वास्तविक कैसल्य उसकी परीक्षा लेने चले और देखें कि उसकी कितनी सामर्थ्य कितना चाहे कहा विस्तार है तो उसके बल्कि मैं कहा रखा हुआ इसलिए परीक्षा का विषय नहीं परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं परमात्मा जो है वह ज्ञान का विषय हो सकता है परमात्मा जो है वह उसको प्राप्त करने का विषय हो सकता है कि तो उसे प्राप्त करने का प्रयास करें उसका ज्ञान प्राप्त करें उसमें समर्पण भाव रखें उसमें श्रद्धा भाव रखें वो इसलिए नहीं है तो का सागर था महामनति पावन चाह सीता चोच हथिघागा और परीक्षा न सुनिशाली तो देखो इस प्रकार के परीक्षा है वो आता है सीता जी के पैरों में चोट मारता है सीता चरण चोट हथि आगा माना पाथ में रूप का चोट मार करके आग जाता दूर बचता जा एक बार उस प्रकाश किया दो बार उस किया कई बार उसने इस प्रकार किया यहाँ तो उसका वर्मी कई बार तो तुलसीदास जी नहीं करते लेकिन हम रामायण इस प्रकार में आता है भगवान राम के रहते हैं वो देश सीता जी हैं तो सीताजी भगाती नहीं है सीता जी कभी तो भगाती नहीं है वो आता है पैर में सोच मारता है वो आते हुए दूर बैठ जाता है ये घटना घटी मुहरमती कारण कागा और तुलसीदास जी बार बार उसको बताते रहते है ये परीक्षा उसका लेना ये बहुत गलत काम उसने ये है उसकी मंदमत का लक्षण ये है ये पहले भी मंदमत का महामंदमत कारण ताहा का। गुण मंदमत कारण ताजा ये सब दुर्बुद्धि के लक्षण है <कथाँगे> भगवान तो तो की परीक्षा का लेना ये नादानी व्यक्ति की मूर्ता है उसे चला रखना यदि जाना तो कहते हैं कि उसमें जब भगवान को ये पक्ष जब वो चोट मारते मारते खूब रहने लगा तो जब खून बहने लगा और भगवान को तो वो खून पैरों में से तलवे में से खून निकल करके बह करके जब चला जहां भगवान लेते हुए बैठे और वो खून जा करके भगवान के शरीर में उपक्ष किया तब उनको ये लगा कि विचार लग, लग रहा है लग रहा है तो शरमनाम तब उन्होंने आकर खोल करके देखा है तो कहा कि उसमें वो देखा कि खून बह है और वो भगवत तो को तो मार मार करके भाग रहा है तब भगवान ने तो चला रहे थे रघुनायक जाना जब जाना तब की बात करें दे पाए तब कहते सीख धनुष संधाना तो भगवान ने उसको मारने के लिए एक सीख भाई और अपने बाढ़ धनुष के ऊपर चढ़ा करके सीख के ऊपर मार सीख से प्रहार किया वे जहाँ भगवान लेते हुए थे वहां पर जो कुता कुशास बनाई जाती है ऐसी कुश की आसनी बनाई हुई थी उसकी लेके, तो जैसे ही उसने उन्होंने भगवान ने कबुरे को देखी तो आपने उनके पास यद्यपि बाण है, है? लेकिन उन बाणों को अंडकार तो इतना भयंकर बाण इतना भारी बाण इस कबुए के ऊपर कटना है ऐसा कब्जा तैसे ही उसी के लिए उसी प्रकार के एक की जरूरत है तो लेकिन उसके लिए बहुत है तो उन्होंने जिस जिसमें बैठे हुए तो उसी में से एक सीख निकाल ली उसका और निकाल करके धनुष पर रख करके और उसको छोड़ा तो ये बन गया ब्रह्मास्त्र ये भी ब्रह्मास्त्र गया और वो लग गया उसके पीछे सौ के पीछे सीख धनुष शायद समझाना सीख का शायद बढ़ा करके धनुष के ऊपर उसको समझाना मैंने छोड़ा उसको और वो सौ की तरफ चल दिया अब उसने ये देखा कब्जियों में देखा अरे इन्होनों से एक तिनका जो है हमारे ऊपर मारा है कोई तो पानी फैलाया नहीं एक तिनका हमारे ऊपर छा मारा है लेकिन उस टिनिकों में जब आके हुए अपने पास देखा तो उसने चाहा हुआ उसमें उसके जिगर की तरफ उसकी नोक थी उस तरफ उसमें ज्वाला चमकने लगी फैलाने लगी उसके जो है वो किरणे निकलने लगी और उससे अग्नि का प्रसार होने लगा जब उसे दिखाई दिया अरे ये तो बड़ा भयंकर पहाड़ मालूम पड़ता है तब वो उसे धागा बचने लगेगा तो अतिकृपाल रघुनायक है सदा दीन पर मेय है वैसे तो भगवान श्री राम जी जो है वो बड़े ही कृपाल हैं दीनों के ऊपर प्रेम करने वाले हैं जो दीन है लेकिन जो उदंड है सजा भी दे सकते हैं ऐसी बात में तो अब और अवन के सदा दी ने पर लिए और पास में आय की छलमूर्त अवगुण दिये मन दुर्गुणी मतिमंद मूर्ख नासमझ ये सब अवसरों तो स्वरूप धारण करके आया अब ये सब जो, जो बताते हैं कि देखो इसने कितनी गलती की परीक्षा देने का कैसा तरीका लगा अब कहते हैं क्या घटना घटी वो भी देख लीजिए आ तेज मंत्र ब्रह्म शरथावा कला भाई सयतावाहीमजूक राई नाही आई मन प्राका का चक्रैसे जुड़गा कामधान सेराक्रमित कुल फैशो का नोही राशि कुशरामत तरद्रोही मा तो समन सना आहोन हरिजाना मित्र करी सब जग नाता मुक सुन पाता नारद देखा दया को संता कल जया पोमलचित सन्ताई सहित प्रण सहितही पापुर सय सहसि जायी याल रघुराई अब मति मंद मंदी नहीं पाई कर आरत करी एकन करी तवा शीलमो वसत्रोह जी करो कोकृपालुवीर सम प्रेज ब्रह्म कर भावा तो कहते प्रेज मंत्र माने उस बाण में तो उसके में तो क्या सामर्थ्य होगी लेकिन तिलके में जो शक्ति आ गई वो मंत्र के बलते आ गई तो वो ब्रह्म बन गया अब ब्रह्म का कार्य करने लगा ब्रह्मास्त्र में जो शक्ति है वो किसी लोहे लकड़ी इत्यादि की जो जिसमें वो बना हुआ अर्थ है उसकी शक्ति नहीं है ब्रह्मास्त्र में जो शक्ति है वो हो ब्रह्मा जी की शक्ति है ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का है और वो हो मंत्र शक्ति है उसका निर्मित है उस मंत्र शक्ति से चलने वाला बान वही शक्ति उसमें है अब देखिए ये जब इस प्रकार की बातें आती हैं तो इनको सबको आध्यात्मिक रूप हाँ? इनका प्राप्त होने लगा अब ये कोई मौखिक कथा मात्र नहीं है ये आध्यात्मिक कथा है ये समझ में आ जाए जहां मंत्र की तो बात आ जाती है तब मंत्र कोई दुनिया की कोई ऐसे लोहा लकड़ी जैसे कोई वर्ष थोड़ी होती है मंत्र माने तो तरफ आध्यात्मिक वस्तु को याद है अब इस प्रकार से ऐसे देखना पड़ेगा कि अब जो इसमें उनका कोई आध्यात्मिक रहस्य भी है वो भी ध्यान में तो प्रेज से मंत्र ब्रह्म कर धावा तो मंत्र से प्रेज होकर वो बाह चलता है चला भागी भय पावायस जो गो जो कौ जोगो जो सलाभा जो जो भागी वो भाग चला भय पावा और सुधर लगा जब उसने देखा है तो ब्रह्मा तो पीछे लगा चला रहा है तो भागा चुपा तो वहां और फिर धर्म के रूप गयोगी तुम ही अब धर्म के रूप के माना जाए तो उसने कव्य का अनुपोड़ दिया जो इंद्र का पुत्र था तो अपने वही रूप जो उसका असली रूप था वो आ गया कपट रूप उसका कबुए था उसने कब गया तो धैर्द रूप दयोचित उपाय अपने पिता के मैं इंद्र के पास पहले पहुंचा आ गया और पिता से जाके कहा मैं बचाओ ये तो भगवान राम का परमा से चला रहा मेरे मारे है मेरे पीछे की जय डाल रहा है तो इंदर ने कहा हम तुम की परीक्षा लेने गए उन्होंने कहा राम तुम करा था कहीं ना ही इंदर से भगा दिया हम हमारी भी धरना तुम्हारे साथ होने लगी ये भी गिना जाएगा की इंद्र की शरारत से ही भेजा गया है और उस प्रकार उनकी परीक्षा हुई हम भी उसके विरोधी से भी हो जाए तो इसलिए तुम आगे यहाँ से भगा दिया अब अब पुत्र अगर पिता के पास जाए पुत्र भी उसको पिता भी उसकी रक्षा न करे तो अब क्या हो आगे कैसे रात उपदीमन मन अभी तक तो उसे ये आशा था कि इंद्र अगर बचा लेंगे पिता लेकिन अब उसको ये लगा कि जब इंद्र भी पिता भी नहीं बचा सकते तो अभी तक भय था अब मन में प्राप्त हो गया भाई यही बात और भय से होने वाली बात दूसरी तो आशे माने वो भय उसको भी पीड़ा देने लगा और निराशा हुई साथ में भय तब तक है जब तक आता है कि जब बच जाएंगे तब तक तो भय है और जब भय के साथ में निराशा आ जाए तक तक तक तो तब तक आशा हो गई तब निराश होकर वहां से भागा। जब भाग यथाशक् भयवासा अब वो वैसे ही भागा भागा कर रहा है जयंत जैसे की दुर्वासा भागे भागे फिरते अब अम्बरीश राजा अम्बरीश की कथा दुर्माता की कथा वो तो पहले भी आ चुकी कई बार बता चुके हैं उसमें जो है, उस है दुर्भा ने इनके जो भगवान के भक्त अंबरीश राजा थे उन्होंने एकादशी का व्रत कि किया और उस व्रत को तोड़ने के उद्देश्य से या उनको हैरान करने की वजह से दुर्भा उनके घर पहुंच गए खाने को तो मांगा और उनको घटनाएं घटी जिसके अंत में कन्दे हुआ कि जब वो दुर्भा ने अम्बरीश को मारने के लिए नाम की राक्षसी पैदा कर दी और वो उनको खाने के लिए दौड़ पड़ी अम्बरीश राजा को तब अम्बरीश राजा की रक्षा करने के लिए भगवान का चक्र सदा उनके साथ रहता था वो चक्र चल दिया और दुर्भा के पीछे लगा जब वो चक्र खट वक्त का वो सक्रा दुर्भा की तरफ आया दुर्वासा भागी उसके अपने प्राण बचाने के लिए और भागते भागते फिर वो जगह जगह घूमते फिर ब्रह्मा जी के पास गए शंकर जी के पास गए यहाँ गए वहाँ गए तमाम जगह गए और वहाँ कभी भी उनको कोई शरण नहीं मिली अंत में वो फिर राजा अम्बरीश के पास अभी आए और उन्हीं के सामने जाकर कहा आवाज रखा तो आ, इनकी जो दरवाजा की रक्षा तो भगवान नहीं कर सके जिनका भी चक्र पीछे लगा था उन्होंने कहा भाई हम भी तुम्हारा दिखने कर सकते हैं तो मुनि के पास अम्बरीश के पास जाओ वही तुम्हारा बताये तो अम्बरीश के पास गए तब मुनि ने उनसे कहा चक्र से भाई इसको माफ करो छोड़ो तब उनको बचे तो जैसे दुर्भाषा स्थिति दफा हो गयी वही इनकी जयंती हो गई जयंती भी प्रकार में भागे भागे ब्रह्मधाम से लोका, ब्रह्मा जी के पास भी गये शंकर जी के पास भी गए और उन लोगों में भी गए और तेरा समझ जाए शोका का भागते हट भी गए दातुल भी हो गए भय ही है शोका तो ये कथा ढेन चुकी है और काबुल बैठक कहा न होगी किसी ने उनकी रक्षा करने के बाद दूसरी चाह बैठ करके सैकाल हो कितना भी मिशन नहीं कहा खड़े खड़े जहाँ भी जहां गये उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना की तो उन्हें खड़े खड़े भगा दिया और रात को सतल रात रोजी अब यहाँ से क्यों ऐसा हुआ तो देखो एक सिद्धांत तो ये है जैसे भगवान राम कहते हैं जब भीष्णु भगवान नाम के सर आता है तब भगवान कहते हैं की देखो कि जो शरण में आता है उसकी रक्षा करनी चाहिए और जो लोग अपना अहित समझ करके हानि समझ करके शरण आयोजित की रक्षा नहीं करते हैं उनको पाप लगता है साना व्यक्ति रक्षा करनी चाहिए धर्म धर्म लेकिन इस नियम की भी एक मर्यादा है एक सीमा है जो व्यक्ति भगवान के ही विरोधी हो और उनके भगवान के वृक्ष होने पर जो व्यक्ति भागा भागा किसी के पास आ गए तब भगवान उसकी रक्षा करने के बाद भगवान से ही तैर लेना फिर कोई ऐसे व्यक्ति की रक्षा नहीं करता शर्ण नहीं लेता इसलिए कहते हैं रात को सतई राम कर द्रोजी अगर और कोई विपत्ति किसी के ऊपर हो किसी प्रकार के राक्षसों से प्रसिद्ध हो ऐसे व्यक्ति को शरण दे दो हो तो सकता है लेकिन भगवान से ही प्रसिद्ध होकर के कोई भाग जाकर के आ रहा हो तो उसको शर्ण देने के लिए स्थान। प्रेम राष्ट्र कई राम कर ग्रो जी आज सिद्धांत बता देंगे हैं तो कथा के ज्ञान सिद्धांत का मान कथा का रास्य जी उसी है कि मात मित्र समान समाना माता जो तो है उसके लिए मत समान हो जाती है पितु समन समाना पिता जो तो है ये राज्य समान हो जाता है सुधार हो सुन जाना। तो सुधा है। ये जिसु सुन हरिजाना हे हरियाण के माने दरो माने ये कथा की को सुधारे हैं ये कथा शंकर जी भी पार्वती की को तो सुधारे है क्यों कि ये दोनों की मोहग्रस्त हो ये सब के सब इसी प्रकार के मोह में पड़ करके इनको भी भ्रम हो गया सती को भी कि ये भगवान कैसे उतार दिया और गर्व को भी जब नाथात भगवान नाम बन गए संता ने तब तो गरु को भी मोह हो गया कि ये भगवान कैसे हैं, भगवान की भगवत में संदेह होने लगा तब इन दोनों को समस्या हो चुकी तो ये सती का मोह भगवान शंकर जी के उपदेश इसमें जरूर मोह दूर हुआ के उपदेश से तो वैसे ही इस प्रकार जिसलिए यही कथा जैन की कथा उनको भी सुना दी लोगों को देखो जैन को इसी प्रकार मोह मोह हो गया उसका परिणाम भी हुआ तो कहते सुधार हुआ जिससे सुनहरि जाना किनो अमृत भी युद्ध के समान बन जाता है उसके लिए और मित्र कराई सतरी करणी और मित्र भी युद्ध के समान शत्रु के समान व्यवहार करने लगता है मित्र भी शत्रु बन जाता है और में एक शत्रु नहीं सौ शत्रु के बराबर मित्र हो जाता है मैंने गौरव शत्रु हो जाता है और कहा विभु नदी वही करणी और ऐसे व्यक्ति के नदी के मैंने गंगा देव नदी देवा मदा गंगा नहीं है वो भी वैकरणी गंगा और जब मैं सब जगह ताता, उसके लिए सारा जगत जन्मो हो अनल के मन अन्नी के समान सप्त हो जाता है सारा जहां हो ताप, सारा जगत जहाँ कहीं में होगा उससे ताप साफ होगा दुखी दुखी रहेगा जो रघुवीर विमुख सुन खाता सुनो जो भगवान के विरोध में होगा उसकी यही दशा हो तो ये तरह के सात्पर्यो चार बात ये है।, तो है कि भगवान के परमात्मा के अनुकूल रहने में तो सब अनुकूल है और परमात्मा के प्रतिकूल होने में सब प्रतिकूल है ये सिद्धांत बना प्रतिकूल है बने अहितकारी व्यक्ति का विनाश करने वाले पीड़ा पहुंचाने वाले दुख देने वाले सब हो गए लेकिन व्यक्ति इस बात को न समझ करके ये समझता है अरे परमात्मा क्या है परमात्मा है और उसका निंदा भी करेंगे विरोध भी करेंगे तो फिर क्या ऐसे लोग विश्व में लिप्त रहेंगे सारे जिस सुखियों के सुखों में किसी में डूबे रहेंगे ऐसे लोगों तो के लिए इससे संसारी जो व्यक्ति हैं उनको जो सारे जीवन के लिए सही प्लेस रहे सब जगह भगे हुए लड़ाई मारपाट संघर्ष बस इसी में सारा जीवन उनका जुटेगा और अगर जो ये पंक्तियों में जो बात कही गई है अगर कुछ ध्यान में रख करके समाज में देखें, तो ये सब आपको साक्षात देखने को मिलेगा कोई सिद्धांत की बात नहीं कि एक तो पहली हुई बात आप निकलो चाहे अपने घर की बात हो चाहे दूसरे घर की बात हो आप देखेंगे तो दिखाई देगा कि जो जिनमें की ग्रंथ मात्र धर्म आध्यात्मिकता में को कोई रिलीफ मात्र नहीं है वो सबके सब के अपने भौतिकता में लिप्त हैं, विषयों में लिप्त हैं। ऐसे लोगों के घर में माप मृत्यु माता भी जो पुत्र से डर करती पिता भी जो पुत्र से डर होता पिता पत्र में दुश्मनी माता और पुत्र में दुश्मनी ये देखने माप होता इसी प्रकार जो है यहाँ पर मित्र जो है जिनको देखते हैं एक समय में एक मित्र था दूसरे समय में शत्र हो जाता अब हम अखबार तो पढ़ते हैं तो ज्यादा याद नहीं रखते अब ये में कुछ दिन बात अभी दो चार दिन के पीछे ही पढ़ा कोई एक व्यक्ति किसी उसका नेता था सेक्रेटरी था और उसका बड़ा भी था बड़ा का सेक्रेटरी था बड़ा कार्यकर्ता रहा बता अब आजकल जी ने उनके सारे रास्तों का उद्घाटन करके उसने किस किस प्रकार के नेता ने कहाा कमाया क्या क्या इसमें किए भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ किया है वो सबके प्रमाण पे करके तो उसके ऊपर मैं वो मुकदमा दायर करवाया मित्र करे सबुर्णी जिसे वो मित्र समझता था वही इस प्रकार की चिस्तायकरणी सबलते ता जहाँ कहीं जाएगा कहाँ से संता ही मिलेगा तो खुद मिलेगा ये घोर भौतिक बाधिता का और विषमु होकर उसके डूबने वाले व्यक्तियों का परिणाम मिले क्या बता नार देखा बिकल जयंता नार ने देखा की जयंत जो बात जाकर पड़ा था सरकार से और कहीं से कोई सर नहीं मिलती तो वो तो मुनी है साधु है साधु जब किसी को देखते है बड़े परेशान है तब तो नाराज कोई उनको शर्ण नहीं कह सकते थे नाराज युद्ध नहीं कर सकते कोई कि चलो हम तुमको बचा लेते तो हमारे पास आ जाओ में बचा लेकिन उन्होंने एक युक्ति जरूर बता दी हा? उन्होंने क्या किया लाल की बड़े सोम के होते उनके ऊपर तो उन्होंने प्रकार कर दिया पटात्र कराने पैसा ही तो कहा की तुम ऐसा करो क्या करके तुम जगत के मत भगवान रानी के पास जाओ जिनका सबने अपराध किया है उन्हीं की शरण में जाओ और कहीं से पुकार और उनके पास जाकर के कहना कि तो जो आपकी शर्ण में आते हैं आप उनकी रक्षा करते हो ऐसे तो जाकर के बोलना कहीं क्या कहना जाकर तो पुकार के को तो भगवान से प्रार्थना करके उनसे कहना सणक हित जो सणद प्रथना जो स्वर्ण में आते हैं उनकी रक्षा करने वाले ही भगवान आते हैं ऐसे जा बोलना उनसे तो द जी ने समझा दिया बस अब क्या हुआ आप जब समय से पति जायी जैसा उन्होंने बताया था इससे माने नारद जी रास्ते में मिले और वहां कहीं बैठकर के बात नहीं हुई चलते ही चलते वो ढाता जा रहा था जयंत और नारद जी जी साथ चलते ही रास्ते बता दिया चले नारद जी वहीं पर पहुंचे तो उन्होंने भेज जाए जाए तो तो आप जाके और भगवान के क्षण को जाकर लगा त्रागर रक्षा करो रक्षा करो हे रघुनाथ हमारी रक्षा करो हम आपकी क्षण में आए अब ये उसने जाकर ऐसे बोला अतुलित बड़ा अतुलित बताई आप उसने ये स्वीकार कर दिया कि आपका बल अतुलित हम आपके बल की था नहीं दे सकते जब आपके का बाढ़ वो इतना शक्तिशाली है कि हमारे विध्वंस किए दे रहा था हमारी समाप्त किए दे रहा था तो भरा की क्या शक्ति होगी नहीं क्या सकते अद्वित बल अतृत्त प्रभुताई आपका प्रभुता भी अद्वित है अद्वित बल की परीक्षा तो हो गई बाढ़ और अतृत प्रभुताई की परीक्षा हो गई किसी निशाने में भी ये मालूम होगा कि सबके शरीर के सबसे बड़ा प्रभु तो भगवान जाना ही है उनसे बड़ा और प्रभु तो प्रंपा लगती है कि भगवान राम की यही शुद्ध होगी अगर कोई शरण दे देता और कहता भी अच्छा भगवान राम ने तुम्हारे साथ ऐसे बाग मार दिया हम तो गुपा लेंगे तो उसके बाद प्रंपा उसकी शुद्ध हो जाती इसलिए प्रमुखा भगवान राम की शुद्ध और मैं मतमंद जान नहीं पाई कहते हम तो मंद बुद्धि से को हमें पता नहीं था कि ऐसी बात तो जैसे मंद मध्य बहुत बार शब्द इसमें गोस्वामी ने प्रयोग किया है पता चलता है कि जो व्यक्ति अध्यात्म में परमात्मा रुचि नहीं रखते हैं। मेरा भौतिक जीवन जिसमें जीवन जीते हैं उनकी बुद्धि बुद्धि है मत मंद माने बुद्धि काम ही नहीं कर रहे एक मंद बुद्धि होती है एक बुद्धि ऐसी है जो काम है विचार कर सकती है समझ सकती है तो मंद प्रतिशे व्यक्तियों को इस प्रकार की स्थिति होती है जो चीजें तो जिस प्रति कर्मचारी के फल पाए हुए जैसा सामने काम किया गलती हमने जैसे थी उसका हमने फल पाया अबाल तो शरण हम आये हूँ अब आए हम आपके शरण में आए हुए हैं और हमारी आप रक्षा करें तो सुन कृपाल ऐसी आरतानी तो भगवान ने सुना जब उसकी आरतानी सुना मेरे वास्तव में वो भगवीत आकर्षित था और उसने बड़ी विनम्रता से भगवान से इस प्रकार ने बोला भी सच्चे हृदय ऐसा कहा एक तो नयन कर सजा भवानी हरी भवानी क्या मणिशंकर जी कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को तो कहते हैं हे भगवान जी पार्वती सुनो भगवान राम ने उसको एक नयन कर एक आंख दो तो आंखों थी दो तो आंखों में से तो एक आंख उसकी समाप्त कर दी छोड़ दी और बस उसको छोड़कर अब इसमें तो ये क्या ये क्या कैसे हो गया अब कथा जिंदगी आगे बढ़ती है अब दूसरी रात को एक यही जिंदगी कथा थोड़ी रामायण सुनानी है और भी आगे मतलब है तो जल्दी भी आगे कथा बढ़ाते हैं उसका विस्तार नहीं करते जब उसने प्रकार के जयंत में कहा कि तो हम आपकी शरण में आए तब भगवान राम ने कहा कि भाई तो हमारी शरण में आए हो तो हम भी तुम्हारी रक्षा करेंगे लेकिन हमारे जो असर हैं, ये तो अमोघ है, अमोघ है जुमने ये तो बिना अपना कार्य किए रुकते ही नहीं यहां ये बात हुई ऐसे ही दूसरी बार भगवान ने धनुष पर बांध चढ़ा लिया जब तो समुद्र पार करने जा रहे थे आ, तो समुद्र को सोखने के लिए भगवान ने प्रोट किया धनुष में बांह चार करके और जैसी तो बाह चढ़ा पूछा कैसे समुद्र भगवा तक निकल आया था उसमें कहीं गाय करके और भगवान की तरह तो वो तो भगवान ने समुद्र को छोड़ दिया चौंका लेकिन ये कहा गया इस बाह को क्या करें मैंने ऐसा नहीं हो सकता कि गांव उतार लो रख लो भीतर कर लो चलो हटाओ अब वो तो बांध छूटा करने लगेगा कर वो ये समस्या देखा अब ये तो हम जो हर ने ब्रह्मा से तुम्हारे पीछे लगा